इस अद्भुत ज्ञान के बाद राजीव भाई हमें छठे दिन के व्याख्यान में बता रहे हैं मेथी दाने का महत्व सरसों तेल में बने अचार का महत्व चूने द्वारा शरीर में कैल्शियम की पूर्ति दालचीनी द्वारा दमे का उपचार पृथ्वी पर अमृत तत्व गौमूत्र गौमाता एवं पंचगव्य चिकित्सा का महत्व बागवट जी जिस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 और थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीजिए तो आपके शरीर के कम से कम तो 50 रोग यह अकेला दालचीनी खत्म कर देगा कम से कम 50 कफ के रोग और वात के रोग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 पित्त को खत्म करने के लिए इसमें कुछ औषध